एक्टर और मॉडल हमारे बीच में है और दुनिया के तमाम जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें आपने विशेष जो है अपनी अलग पहचान बनाई है कुछ खास जो सम्मान है आपको मिला हुआ है मिस इंडिया एग्जीक्यूटिव दो हज़ार आपके नाम हैं और इसके साथ में 2017 में आप माइलस्टोन मिस इंडिया इंटरनेशनल का किताब भी आपके नाम है जो थाईलैंड में आपको मिला हुआ है इस तरह से बहुत सारे जो अलग अलग जो अवार्ड्स है आपके नाम है तो आप सीधी अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे ईशा अग्रवाल जी का तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच धन्यवाद ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ मधुवन में आके बहुत अच्छा लग रहा है मैं लॉकडाउन के बाद अभी आई हूँ मतलब करीब चार साल बाद आई हूँ आज <laughs> तो चार साल बाद आप यहाँ पर आए हैं तो इस बीच में आपने कुछ नई चीजें आपने की हैं या यहाँ से जब पहली बार आप गए थे तो जो संकल्प आप लेकर गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी करीबन नौ दस साल पहले आई थी मम्मी पापा के साथ तब जैसे मैं ज्ञान में आई सिस्टर शिवानी की वजह से जी जी, जी। उनका आस्था पे प्रोग्राम आता था सात बजे वो देखते देखते मैं फिर सेंटर गई सेंटर पे मैंने राजयोग का कोर्स किया फिर वहाँ से फिर मैं मधुबन आई थी फर्स्ट टाइम दो बार बाबा मिलन भी किया तो यहाँ से जो इतनी ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है उसी के कारण मैं इतना कुछ कर पाई लाइफ में मेरे अभी तक 35 कंट्रीज हो गए हैं यहाँ पे मैंने फोर कंट्रीज में तो मैंने ब्यूटी पैजेंट में जीता है बाकी और चार पांच कंट्रीज में मेरे को एज ए जज भी बुलाया था बिल्कुल और इस दौरान मैंने मूवीज़ भी किए रीजनल मूवीज़ जैसे तमिल तेलगु और मराठी मूवीज तो हाँ शक्ति तो बहुत मिलती है क्योंकि जो मेरी फील्ड है वो इजी नहीं है बहुत स्ट्रगल है यहाँ तो जी, उसके जी। लिए अध्यात्म जैसे मुरली और जैसे बहुत काम आता है बाबा का <laughs> <laughs> हर चीज़ बहुत एक, एक बैकबोन बन के मेरे साथ रहता है एक एक्सपीरियंस आप सुनाइए जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस आपने किया हो एक नहीं रोजी होते होता रोजी होते हैं <laughs> जब दिल्ली में 2015 में ना सबके अनाउंसमेंट हो गए थे मिसेस कैटेगरी के और टीन कैटेगरी टीम माना 18 साल 18 साल से लेके जो होता है तीन लड़कियाँ जी, जी जी और मेरी कैटेगरी थी ट्वेंटी तब अनाउंसमेंट उसका हुआ नहीं था अच्छा मुझे लगा शायद मुझे वो नहीं मिलेगा तो मेरे मन में यही चल रहा था बाबा तू देख ले सब <laughs> तेरे हवाले मैंने कर्मा करना तक कर दिया मेरे फल को मैं अगर अटैच हो जाऊंगी फल से भी अगर मैं मोह करूँगी तो फिर वो सही नहीं है जी जी जी उससे डिटैच हो जाना चाहिए फिर उसके बाद फिर मैम आई खुद जो डिरेक्टर थी पैजेंट की <laughs> उन्होंने अपना क्राउन निकाल के मेरे सिर पे रखा अपना ताज और तब लगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ और जे। जो हम इतनी मेहनत करते उसका फल तो मिलता ही है बिल्कुल बिल्कुल ये कहते हैं जैसे नेकी कर दरिया में डाल हाँ यानी आप भूल जाते हो तो फिर उसका जो है आपको पूरी तरह से वापस जितना आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलता ही है तो जैसे कि मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग वगैरह करते हैं तो ये यात्रा कैसे शुरू हो गई आपकी ये ये ब्यूटी पैजेंट जीतने के बाद ही मुझे ऑफर्स आने लगे और जैसे सभी जानते हैं फील्ड इजी नहीं है बहुत डिफिकल्ट है मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इसमें मैं अकेली ही आज तक सब करते आई हूं नहीं, नहीं, नहीं। तो मुझे जो भी अच्छा मुझे रोल मिला मैं करती गई काम अभी मेरी एक मूवी आएगी बैक टू स्कूल आ, दो हजार में जी और भी बहुत जगह बातचीत चालू है बिल्कुल बिल्कुल तो बैक टू स्कूल ये जो है ये मराठी फिल्म शायद है तो इसमें क्या स्टोरी बताया गया बैक टू स्कूल का मतलब अभी नाम से ही पता चलता है जैसे हम जो स्कूल में हमारी जो लाइफ होती है जी जी उसके बारे में है वहाँ पे मेरा टीचर्स की मेरा मेरा टीचर रोल है अरे जो मुझे हमेशा से करना था कि <laughs> एक टीचर शिक्षिका बनूं टीचर बनूं वो रोल है मेरा जी जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको एक सपना था आपका और वो आप फील्ड में आने के बाद वो सपना जो है एक्टिंग के जरिए आपने पूरा किया ये भी एक अच्छी बात है और मैं चाहूँगा आपको यहाँ रेडियो मधुबन के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं जो आदिवासी बेल्ट में लोग रहते हैं और बहुत सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं और आज के समय में जैसे टेक्नोलॉजी एक तरह से जो है हमारे पर मोबाइल आने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है तो इस चेंज को देख आप यूथ के लिए क्या बताना चाहेंगे देखो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे सेवा के लिए है जी ना कि हम उसके गुलाम बन जाए टेक्नोलॉजी हमारे सुविधा के लिए जो साधन आज सब है ये हमें हमारे जो काम में और अच्छे काम हम कर सके उसके लिए है लेकिन आज का यूथ जो कर रहा है वो उसका ही गुलाम बनता जा रहा है मोबाइल का ही जैसे मोबाइल में ही 24 घंटे रहो मोबाइल का यूज तभी करना चाहिए जब उसका एक्चुअल यूज हो तो अगर टेक्नोलॉजी को सही में यूज करे तो बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम उसको सेवा अर्थ यूज करें आपने हाँ। उन्नति के लिए यूज़ करें ना कि आपने एक बहुत अच्छे शब्द बताया गुलाम ना बने गुलाम ना बने हाँ। <laughs> बिल्कुल लेकिन इसके लिए करना क्या चाहिए हमें क्या हमें ऐसा कुछ टेक्निक है कि गुलामी से बचाया जाए युवाओं को मेडिटेशन करना चाहिए और हो सके जितना मतलब अपना जो काम है उसमें व्यस्त होना चाहिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एक रूटीन कि ओके okay, मैं इस टाइम पे ही मोबाइल देखूंगा इस काम के लिए ही मैं तो ऐसे ही करती हूँ मेडिटेशन <laughs> <meditation laughs> काफी हेल्प करता है मुझे लगता है क्योंकि मेडिटेशन से फिर व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ करना वो हम कम कर देते समय बिताना या व्यर्थ विचार वो सब कम आते हैं तो हमारा एडिक्शन भी नहीं होता फिर मोबाइल के साथ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया कि मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हम अपने आप को जो है संभाल सकते हैं गुलामी से बच सकते हैं और आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जो व्यर्थ यानी नेगेटिव विचार आते हैं बिना काम के विचार आते हैं उन सभी को हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं या पॉजिटिव कर सकते हैं और हम अपने टेक्नोलॉजी को जो है सदुपयोगी कर सकते हैं अभी तो सिर्फ यही आया मोबाइल आगे तो ए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले ए आई बहुत, बहुत बड़ा चैलेंजिंग कुछ कंट्रीज़ में तो काफ़ी कुछ वो कर रहा है को जी जी तो हम हम रमा कुमारी इसका यही काम है कि हम यही काम कि कि कि सबको संदेश मेडिटेशन की कीजिए और हमारा पावर पावर उन पे होना चाहिए, ना कि उनका पावर अपने पे होना होना चाहिए चाहिए ना उनका बिल्कुल बिल्कुल जैसे देश विदेश में आप जाते हैं वहाँ पर भी क्या मोबाइल को लेकर ये चीजें सामने आती हैं जिस तरह से आज इंडिया में है मैंने ये देखा इंडिया में कुछ ज्यादा ही है अच्छा हम अच्छा। एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत मोबाइल से एडिक्टेड हो रहे हैं जैसे कि खास करके बच्चे बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाते तो बचपन से उनको वही आदत हो रही है कि मोबाइल देखो करके और फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा कम है मैंने एशियन कंट्रीज में थोड़ा ज़्यादा देखा है ये अपना थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड कंट्री है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में कम है ये चीज़ें क्योंकि वहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ दे बिजी रखते हैं बिल्कुल बिल्कुल बट अपने यहाँ थोड़ा सा मोबाइल बच्चों को जल्दी देने से फिर वो एडिक्शन आ, आ जाता बच्चे है तो खाना भी नहीं खाते है उसके बाद हाँ हाँ <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा है तो इंडिया वालों को शायद मोबाइल टेक्नोलॉजी भी थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है और नई चीजें आती हैं तो अट्रैक्ट जरूर होना है लेकिन उसका सदुपयोग करना है ना कि उसके गुलाम बनना है ये आपने बताया ना बच्चों की जो शारीरिक क्षमता कम हो रही है क्योंकि वो हमारे बचपन में हम लोग इतना खेलकूद कूद करते थे उससे शरीर मजबूत रहता था बिल्कुल आजकल बच्चे खेल नहीं करते मोबाइल में लेके बैठ जाते तो उनका फिर शारीर भी नहीं विकसित होता ना मानसिक विकसित होता है ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी क्योंकि आज के समय में बाहर खेलना बंद हो रहा है ग्राउंड प्लेइंग जो है बच्चों का बंद हो रहा है मैं तो बहुत बार माँ बाप को टोकती हूँ मैं रेस्टोरेंट में कभी <laughs> देखती हूँ ना बच्चा मोबाइल देख रहा है माँ बाप अपना एंजॉय कर रहे माँ बाप को लगता है ठीक है बच्चा खा रहा है ना बस है हम हमारा जिम्मेदारी से मुक्त हो गए मैं तो बोलती हूँ आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है वो अच्छा नहीं है मोबाइल देखते खाना खा रहा है मतलब ये देश का अपने भविष्य है ना ये बच्चे ही तो आज बिल्कुल तो यही अगर ऐसे रहेंगे तो क्या होगा जो पहले जमाने में गुरुकुल वगैरह होते थे ये मिला है, आ, आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात हाँ जी, की है हाँ हाँ उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे किस सिलसिले में आपका मिलना हुआ इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन में जैसे हम सब ऐसे ही बैठे थे घर में और मैंने सोचा अब चलो पेंटिंग करते हैं कभी सीखा नहीं कुछ नहीं तो आ, मैंने गणेश जी से <laughs> की ही मूर्ति मैंने मतलब पेंटिंग की करते करते करते फिर ये लास्ट ईयर में मैंने ये वाली पेंटिंग की थी सोल कॉन्शियस एंजल वाली मैंने खुद को ही ध्यान में रखते हुए पेंटिंग की थी श्वेत कपड़े अच्छा सूक्ष्म वतन में उड़ती हुई जिसके पंख सारे रंग बिरंग भी, भी पंख है ऐसे कुछ मैंने पेंट किया था क्या तो ऐसे मुझे फिर दीपक जी का कॉल आया कि आपको एक चांस मिलेगा तो आप मिलोगे क्या मैंने कहा क्यों नहीं <laughs> ये पेंटिंग फिर उनको ही दी और उनको वो भी ज्ञान में है उन्हें पता है ब्रह्मा कुमारीज के बारे में उन्हें बहुत पसंद आई थी वो पेंटिंग चलिए एक यूनिक चीज़ आपका जो है मॉडल एक्टर उसके थी जो आपने बनाया और इसका में जो भी है उसमें सब में रुचि रखती हूँ मैंने अपना जहाँ घर में रहती हूँ मैंने डिजाइन किया घर इंटीरियर डिजाइनिंग की सीखा नहीं है बस गॉड गिफ्ट है बस आ, किसी लोग ईश्वर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको हाँ गिफ्ट हाँ में मिली हैं <laughs> क्योंकि अब मेरे बचपन में मोबाइल नहीं था ना <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज के तौर पे आप रेडियो लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारना चाहिए क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे तो आपकी बाकी जो चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ आपकी फैमिली लाइफ वो सब ठीक होने लगेगी स्पिरिचुअलिटी माना खुद से पहले संबंध जोड़ो खुद से मिलो खुद से मिलके के भगवान से मन जोड़ो क्योंकि जैसे हम हम छोटे छोटे जैसे सपोज मोबाइल है तो अपना चार्जिंग पॉइंट अपना बाबा है मतलब वो हमें चार्ज करता है वो हमें पूरा बैटरी फुल करता है तो अगर वो आप फुल रहोगे तो बाकी सब आपकी चीज़ें ठीक होने लगेगी वो होगा योग से मेडिटेशन से और मुरली सुनो मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज सुनो यूट्यूब पे तो आजकल सब कुछ है <laughs> तो आप इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट है वो सुनो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है आज कलयुग में में तो तो बिल्कुल बिल्कुल और कोई एक एक गीत आपका पसंदीदा हो तो उसके बारे बताइए लाइन जीवन जीवन के के के दाता दाता मुझे बहुत पसंद है अच्छा अच्छा जीवन के दाता, के स्वामी ये नैया की पतवार तुझको है अरपन प्राणों के प्यारे बाबा हमारे तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण ये मुझे बहुत पसंद है मैं कितने सालों से ये सुनती हूँ गीत बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा गीत है अध्यात्मिक गीत आपने याद करा है तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर आपने ईशा अग्रवाल जी को सुना एक मल्टी टैलेंट और फाइन आर्ट्स की जितनी भी कलाएँ हैं उसके ऊपर उन्होंने काम किया है मॉडलिंग एक्टिंग और आर्ट इन सभी चीज़ों को और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनका कमरा ख़ुद उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग खुद किया है तो ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर जो है आप जितना आर्ट को अपने लाइफ में आ, फील करेंगे या उसके ऊपर काम करेंगे उतना ही ईश्वर से आपको जो है शक्ति मिलता है जिस तरह से ईशा अग्रवाल जी को ईश्वर की बहुत सारी शक्तियां मिली हैं आशीष मिला है और उसी से वो इस फील्ड में आगे बढ़ती जा रही है तो हमारी और से रेडियो मधुबन की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ आप दिन दोगुनी रात चौगनी इस तरह तरक्की करते रहें और परमात्मा का नाम रोशन करते रहें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हम आ जय हिंद जय भारत ओम शांति सब कुछ समर्